तो तर्क संग्रह के मंगलाचरण श्लोक में तर्क संग्रह शब्द की व्याख्या में बताया गया था कि तर्क संग्रह ये नाम बताता है कि इस ग्रंथ में तर्क शब्दित द्रव्यादि सात पदार्थों के संक्षिप्त उद्देश्य लक्षण और परीक्षा को बताया जा रहा है तो संक्षेप में तर्क शब्द द्रव्यदि सात पदार्थों का उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह और उद्देश्य शब्द का अर्थ बताया था नाम मात्र से परिचय उद्देश्य इस तर्क संग्रह में द्रव्यादि सात पदार्थों का उद्देश्य ग्रंथ भी आएगा लक्षण ग्रंथ भी आएगा लक्षण कहते हैं वस्तु के जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म को उस वस्तु का लक्षण कहा जाता है जिस वस्तु का लक्षण किया जा रहा है उसे कहा जाता है लक्ष्य और लक्ष्य भूत वस्तु के समस्त अंश में रहने वाले को कहा जाता है अन्यून वृत्ति और लक्ष्य के कुछ अंश में रहे कुछ अंश में न रहे उसे कहा जाता है न्यून न्यूनवृत्ति धर्म जैसे गाय का कोई तो लक्षण करें शुक्ला गौ ऐसा तो शुक्लो गौ इसमें शुक्लत्व तो धर्म तो सफेद गाय में तो रहेगा और लाल गाय काली गाय इन में नहीं रहेगा ना तो लक्ष्य तो सभी गाय हैं तो लक्ष्यभूत गाय के कुछ अंश में रहें कुछ अंश में न रहे तो उसे न्यून वृत्ति धर्म कहा जाएगा शुक्लत्व तो ये गाय का न्यून वृत्ति धर्म हो जाएगा न्यून वृत्ति कहते हैं कम न्यून का अर्थ होता है कम वृत्ति का अर्थ है रहने वाला कम देश में रहने वाला न्यून देश में रहने वाला समस्त लक्ष्य में न रहने वाला लक्ष्य के कुछ अंश में रहने वाला वो है न्यून वृत्ति धर्म सुकलत्व गौ का धर्म वो खाली सफेद गाय में मात्र रहता है बाकी गायों में नहीं रहता तो ये लक्षण नहीं होगा तो कहा फिर श्रृंगित तो धर्म धर्म मान लो गाय का लक्षण श्रृंगित्व धर्म भी गाय का लक्षण नहीं हो सकता श्रृंगी कहा जाता है श्रृंग कहते हैं सिंग को संस्कृत में श्रृंग हिन्दी में शिंग और श्रृंगी श्रृंग धनी जैसे कहते हैं धन जिसका है उसे धनी ज्ञान जिसका उसको है उसको ज्ञानी ऐसे श्रृंग जिसके होते हैं उसे कहा जाता है श्रृंगी तो श्रृंगी सिंग जिन जिन प्राणियों के होंगे उन सबको कहा जाएगा तो सिंह तो गाय के भी होते हैं भैंस के भी होते हैं बकरों के बकरी के भी होते हैं कहीं के होता है वे सब श्रृंगी कहलाएंगे लेकिन लक्ष्य है गौ मात्र तो श्रृंगित्व धर्म सभी गौ में रहता हुआ जो अलक्ष्य है गौतोलक्ष हैं और अलक्ष हैं भय शादी उनमें भी श्रृंगित्व धर्म रहेगा उन्हें अतिरिक्त कहा जाएगा लक्ष्य से अतिरिक्त लक्ष्य से भिन्न तो लक्ष्य से भिन्न जो हैं आपके और कौन भैंस आदि भैंस बकरी आदि उनमें भी उनमें भी जाएगा न श्रृंगित्व धर्म तो उनमें भी रहने के कारण अतिरिक्त वृत्ति हो गया तो अतिरिक्त वृत्ति धर्म भी लक्ष्य नहीं लक्षण नहीं माना जाता लक्ष्य से अतिरिक्त स्थान में रहने वाला भी लक्षण नहीं है और लक्ष्य से कम स्थान में रहने वाला भी लक्ष्य के अल्प स्थान में रहने वाला भी धर्म लक्षण नहीं कहलाता ऐसा धर्म लक्षण कहलाता है जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति हो अन्यून का अर्थ है कम स्थान में भी न रहे अनतिरिक्त का अर्थ है जो अधिक देश में भी न रहें जितने पदार्थों का लक्षण किया जा रहा है उतने में ही रहें गाय का लक्षण किया जा रहा है तो जो गाय में ही रहें बाकी पशु में न जाए और गायों में सब गायों में रहें तो माना जाएगा वो गौ का अन्यून अनतिरिक्त धर्म वो लक्षण हो जाएगा अन्यून अनतिरिक्त धर्म लक्षण कहलाएगा तो इस प्रकार ये जो लक्षण है वो कौन होगा गाय का तो एक होता है सासना नाम का अंग वो गौ में ही होता है सासना शासना कहते हैं कंबल को ये इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो छाती तक गाय के होता है वो लटकता है उसे शास न कहते हैं उसे शास न कहता है वो गाय और हिंदी में संस्कृत में गौ शब्द आता है गाय और बैल दोनों के लिए गाय का अर्थ खाली गाय ही नहीं समझना गो गौ शब्द का अर्थ खाली गाय ही नहीं समझना बैल भी गौ शब्द का अर्थ निकलता है वो जैसे मनुष्य शब्द का अर्थ खाली पुरुष थोड़ा ही है मनुष्य तो पुरुष भी है स्त्री भी है ऐसे गौ शब्द का अर्थ गाय भी और बैल भी तो जो गाय और बैल इन दोनों में भी वो दिखेगा शासन और भैंस में शासन नहीं होता बकरी में शासन नहीं होता इसलिए वे उनमें सिंग होने पर भी शासन न होने से शासनादिमत्वम ये गौ का लक्षण कर, करते थे शासनादिमत्वम तो ये केवल गाय में रहता है और गायों में ऐसी ये गाय का मतलब गाय और बैल दोनों लेना और ऐसा एक भी बैल या गाय नहीं मिलेगी जिसमें शासन ना हो इसलिए न्यून वृत्ति भी नहीं है और दूसरे किसी में नहीं रहता इसलिए अतिरिक्त वृत्ति भी नहीं होगा तो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होगा गौ का शासनादिमत्व इसे कहा जाएगा लक्षण किसी भी वस्तु का जो उस वस्तु से अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म है वह उस वस्तु का लक्षण कहलाता है तो लक्षण ग्रंथ भी आएगा इसमें संक्षेप है उद्देश्य लक्षण परीक्षा तीनों आएंगे और परीक्षा कहा जाता है परीक्षा को बताया था कि जो लक्षण किया आपने जिस वस्तु का वह उस वस्तु में रहता है कि नहीं रहता है इस विचार का नाम है परीक्षा जो हमने लक्षण किया वह जिसका लक्षण किया उसमें रहता भी है कि नहीं रहता इस विचार ऐसा विचार करना उसे परीक्षा कहा जाता है परीक्षा है और ये तीनों चीजें तर्क के विषय में और किसी के विषय में नहीं और तर्क शब्द का अर्थ क्या है हा तर्क यानी द्रव्यदि सात पदार्थ ये तर्क शब्द का अर्थ है केवल तर्क शब्द का अर्थ पूछेंगे तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समय अभाव ये सात पदार्थ ये तर्क कहलाएंगे और इन तर्कों का संक्षेप से उद्देश्य संक्षेप से लक्षण और संक्षेप से परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह केवल तर्क शब्द का अर्थ द्रव्यदि सात पदार्थ और तर्क संग्रह शब्द का अर्थ निकलेगा वह ग्रंथ जिसमें द्रव्य गुणकर्मादि सात पदार्थों का संक्षेप से उद्देश्य लक्षण परीक्षा तो उद्देश्य ग्रंथ प्रारंभ होता है उसमें सात पदार्थ हैं इन सातों पदार्थों का नाम मात्र से परिचय कहलाएगा उद्देश्य तो पहले पदार्थ के भेद बता रहे हैं परिचय नाम मात्र से करा रहे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था ये जो है एक द्रव्य इसमें कितने पद हैं एक हमने व्याख्यान का भी लक्षण लिखाया था व्याख्यान किसको कहते हैं पाँच कृत्य जिसके विषय में किए जाते हैं पाँच कृत्य व्याख्या ग्रंथ के विषय में सम्पन्न करने का नाम है व्याख्यान उपाचकृत्य कौन कौन है हाँ पदच्छेद पदार्थोक्ति वाक्य योजना वाक्य वाक्ययोजना आक्षेप का आक्षेपस्य समाधानम कहो या आक्षेप का समाधान हिंदी में हिंदी में आक्षेप का समाधान पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना और आक्षेप का समाधान ये पांच कृत्य व्याख्य ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का नाम है व्याख्यान करना व्याख्यान का अर्थ ये नहीं कि जिस व्याख्यान के लिए जो विषय रखा है उस विषय को छूना ही नहीं स्पर्श ही नहीं करना और कुछ ना कुछ बोलते जाना तो व्याख्यान हो गया यह नहीं कहा जाता शास्त्रीय व्याख्यान का अर्थ होता है व्याख्यान के लिए रखे हुए एक विषय पर विषय को बताने वाला श्लोक या वाक्य है उस वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उनको अलग करके बताना उन पदों का अर्थ बताना फिर उन पदों में से जो वृत्यात्मक पद होंगे उनका विग्रह करके बताना फिर एक वाक्य योजना करना यानी अन्वय बताना और फिर बताए गए पदार्थ तथा तो वाक्यार्थ पर कोई आक्षेप यानी प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देना ये व्याख्यान कहलाता है ना व्याख्यान इसे व्याख्यान कहते हैं पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्ययोजना योजना आक्षेप व्याख्यानम् समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम ये पाँच कृत्य को संपन्न करने का नाम व्याख्यान है तो अब हम लोगों को उद्देश्य ग्रंथ में पहला जो वाक्य है उसका व्याख्यान करना है उद्देश्य ग्रंथ में पहला व्याख्या वाक्य कौन सा है द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवायाभावा सप्त पदार्थ ये वाक्य है ना शुरू में एकदम जहां से तर्क संग्रह शुरू हो रहा है उसमें पहला पहला वाक्य है ये सप्त पदार्थ यहां तक तो इसका व्याख्यान करना है का अर्थ क्या निकलेगा इसके विषय में तीन चार पांच कृत्य संपन्न करना पांच कृत्यों को संपन्न करना पांच कृत्य में पहला कृत्य क्या है पदच्छेद तो इसमें अलग अलग कितने पद हैं वो बताने का नाम है पदच्छेद अब पद किसको कहते हैं लघु सिद्धांत कौमदी में पद का लक्षण क्या है सुप्तिगंतम पदम एक सूत्र है ना उसमें कहा सब शब्दों को पद नहीं कहा जाता जो सुबंत शब्द स्वरूप है या तिगंत शब्द स्वरूप है उसी को पद कहा जाएगा ये सुपतिगंतम पदम सूत्र बताता है लघु सिद्धांत कंति में सुप कुछ प्रत्यय होते हैं वो सुप प्रत्यय में से एक न एक प्रत्यय जिसके अंत में है ऐसा शब्द स्वरूप भी पद नाम वाला होता है और तीन भी कुछ प्रत्यय हैं सुभ प्रत्यय हैं कितने 21. तीन प्रत्यय हैं 18. तो 21 प्रत्यय में से कोई न कोई प्रत्यय जिसके अंत में है उसे सुबंत पद कहा जाएगा और तीन प्रत्यय हैं, 18. उन 18 में से कोई न कोई एक प्रत्यय जिसके अंत में है उसे तिगंत पद कहा जाएगा पद के अवंतर दो भेद सुबंत पद तिगंत पद गंत पद होता है क्रिया क्रियापद कहलाता है और सुबंत पद होता है वो कारक सुबंत पद हो जाएगा कारक और तिगंत पद क्रिया तो यहां पर पद को अलग अलग करके बताने का अर्थ है सुबंत शब्द स्वरूप को और शब्द स्वरूप को अलग अलग करके बताना तो यहां कौन कौन है कौन सुबंत है कौन तिगंत है यह अलग अलग करके बताना पड़ेगा ना तो कुल कितने पद हैं पहले यह निश्चित किया जाए? कितने पद होंगे है? नौ तीन पद हैं कुल कितने पद हैं तीन ही पदार्थ अलग पद तीन ही है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा यहां तक एक पद है जैसे राम शब्द का प्रथमा का बहुवचन होता है रामा रामह रामो रामा ऐसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया अभाव एक शब्द है प्रातिपदिक ये समास होकर के प्रातिपदिक बना और फिर इसमें प्रथमा का बहुवचन हुआ रामा के तरह ये आपका द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया भावा एक पद है रामा ऐसा और दूसरा है सप्त और तीसरा है पदार्था ये पदार्थ भी राम के तरह है तीन पद हुए कुल द्रव्य कर्म से लेकर के अभाव तक एक दूसरा सप्त और तीसरा पदार्थ पदच्छेद होने के बाद पदार्थ उक्ति में क्या क्या करना पड़ता है विभक्ति बतानी पड़ती है उनकी और वचन और हिंदी में अर्थ हो तो पहला जो पद है तीन में से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाया भावा इसकी विभक्ति क्या है प्रथमा है विभक्ति कहेंगे तो प्रथमा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये विभक्तियाँ होती हैं तो क्या विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति है वचन कौन सा है तो एक वचन द्विवचन बहुवचन ये वचन होगा तो प्रथमा तो विभक्ति हुई और वचन बहुवचन हुआ तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन इसलिए इसे कहा जाएगा प्रथमा बहुवचनांत पद ये सुबंत है कि तिगंत है सुबंत है 21 सुप प्रत्यय मालूम है।, है हाँ वो आएंगे सर्लिंग में पंचसंधि होने के बाद सु और जस इत्यादि उसमें जस ये 21 प्रत्यय में से एक प्रत्यय है जस और तो जस प्रत्ययत है ये 21 सुप प्रत्यय होते हैं उसमें से कौन सा प्रत्यय इसके अंत में है तो जस प्रत्यय कहा जाएगा तो जस प्रत्यय अंत है ये द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समायभा ये प्रथमा बहुवचनात का अर्थ है प्रथमा बहुवचन है जस प्रत्यय और दूसरा जो पद है सप्त इसका क्या अर्थ निकलेगा ये भी प्रथमा बहुवचन है इसकी भी सप्तन शब्द है वह हमेशा बहुवचनांत ही होता है प्रथमा का एक वचन है और न का लोप हो जाता है जब सर्डलिंग पढ़ोगे सब ध्यान में आएगा लघु सिद्धांत कौन होती तो सप्तः हुआ और पदार्थ ये भी पहले पद के तरह ही है तो तीनों तीन पद हैं तीनों प्रथमांत है और बहुवचनांत है प्रथमा बहुवचनांत तीनों पद हुए ये तो सुवंत ही हो गए तीनों के तीनों संस्कृत में वाक्य खाली सुवंत पद समूह को वाक्य नहीं कहा जाता आगे जब पढ़ोगे तो आएगा एक तिंग वाक्यम ऐसा वाक्य का लक्षण उस पद समूह को वाक्य कहा जाता है जो जिसमें कम से कम एक तिगंत पद होना चाहिए तिगंत पद एक तिंग वाक्यम एक तिंग वाक्यम ये वाक्य का लक्षण है व्याकरण के अनुसार वाक्य का लक्षण बताओ पूछेगा कोई तो क्या एक तिंग वाक्यम ये बोलो और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा एक तिगंत पद जिसमें हैं उसे वाक्य कहते हैं खाली पद समूह को वाक्य नहीं कहते हैं एक तिगंत पद होना चाहिए और फिर बाकी सुबंत कितने भी हो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम एक तिगंत पद तो होना ही होना चाहिए तो यहाँ तो तिगंत कौन है कुलतीनी पद है और तीनों सुबंत हैं तो ये वाक्य कैसे कहलाएगा फिर तो ये वाक्य है कि नहीं तो ये वा, बिना वाक्य के परिचय कैसे माना जाएगा दिया इन्होंने करके तो इसलिए क्या होगा ओ जो है एक पतंजलि जी ने कहा है यत्र काचेन क्रिया न दृश्यते त्रत असभू भी अनुवर्ते पर कोई भी क्रियापद नहीं है और वहाँ पर या तो अस धातु या भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर संति ये तिगंत क्रियापद जोड़ दीजिए उसके अनुसार वो तो है इतना मानना कि संति एक क्रियापद का अध्याय हुआ थोड़ा आगे पढ़ते पढ़ते व्याकरण थोड़े पढ़ोगे थोड़ा समय बीतेगा तो फिर उस वाक्य का भी अर्थ समझ में आएगा कौन सा ये काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवी प्रयुज्य इसका भी तो अभी इतना समझना कि संति इस क्रियापद का संति या भवंती एक क्रियापद का दो में से किसी एक का प्रयोग कर लो पदार्थ के बाद में तो चार हो जाएंगे ना संति एक अध्यार कर लिया और एक नियम होता है सर्वम वाक्यम सावधारणम भवती इससे जो भी वाक्य प्रयोग वक्ता करता है वो अवधारण से युक्त ही होता है इस नियम से एवकार को भी लिया है। एवकार को अवधारण अर्थक एवकार आएगा और वो सप्त शब्द के साथ अन्वित होगा सप्त शब्द के साथ तो सप्तव पदार्थ ऐसा अन्वय होगा सप्तव पदार्था संति सप्तव पदार्था संति अब ये जो है पदार्थ कथन रूप द्वितीय कृत्य हो गया न पहले मूल में तीन पद हैं दो पदों का अध्यार कर लिया एव और संति का एव को सप्त के साथ जोड़ दिया संति को क्रियापद को सबसे अंत में जोड़ दिया अब इसमें देखना होगा विग्रह करने के लिए विग्रह किसको कहते हैं तो विग्रह का लक्षण बताया था वृत्त्यर्थोधकम वाक्यम विग्रह जो वृत्मक पद होते हैं संस्कृत में पद दो प्रकार के पहले तो सुगंत ये दो भेद हुए फिर अवान्तर विवक्षा से दूसरे दो भेद होते हैं वृत्त्यात्मक पद अवृत्त्यात्मक पद वृत्तियात्मक पद।, पद वृत्तिरूप पद अवृत्तिरूप पद और वृत्तिरूप पद के अवान्तर भेद हो जाते हैं पांच वो सब लघु सिद्धांत कहूँ दी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तब समझ में आएंगे अभी समझ बताने से थोड़ा भारी भी पड़ेगा इतना समझना वृत्त्यात्मक पद उसके पांच भेद होते हैं वो समास पढ़ना शुरू करोगे तो उसी में लघु सिद्धांत का उम्दी में ही आएंगे वो पांच वृत्यात्मक पद तो रूप पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है जो तीसरा कृत्य होता है न वो क्या है रूप जो पद जिस वाक्य का व्याख्यान करना है उस वाक्य में व्याख्य व्या, वाक्य में प्रयुक्त वृत्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य वो विग्रह कहलाएगा जिसका हम व्याख्यान कर रहे हैं श्लोक हो या याने पद्य हो या गद्य हो या तो ये गद्य है श्लोक तो था श्लोक को पद्य कहते हैं निधाय हृदय विश्वेशम विधाये गुरुवंदनम ये पद्य रूप व्याख्यय था जिसका व्याख्यान करते उसे व्याख्या कहते हैं और ये द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समयाभाव सप्त पदार्था ये हैं व्याख्या गद्य गद्य रूप व्याख्या है तो गद्य में भी वृत्यात्मक पद होगा ना तो जो वृत्त्मक व्याख्य गद्य वाक्य में पद होगा उसके अर्थ को बताने वाला वाक्य वो कहलाएगा वो कहलाएगा विग्रह चाहे गद्यात्मक व्याख्य में या पद्यात्मक व्याख्य में प्रयुक्त वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाएगा तो अब यहां देखना होगा कि हमारे सामने जो एक वाक्य है जिसका व्याख्यान कर रहे हैं उसमें वृत्तियात्मक पद कितने हैं तीन पदों में वृत्त्यात्मक पद कितने हैं तो दो हैं तीन में से दो रूप पद है दो कौन पहला और तीसरा सप्तन है सप्तपद है अवृत्त्यात्मक पद तीन पद है ना कि पदार्थ क्या नाम एक तो पदार्था अंतिम पद और द्रव्य गुण कर्म सामान्य समय अभावा यह पहला पद ये दोनों वृत्ति रूप पद है पहला जो पद है ये इसमें समास वृत्ति है इतर इतर दोनों दो समास हुआ है न समास हुआ है तो समास के विग्रह को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाएगा वो विग्रह होगा द्रव्याणी चुनाश्च कर्माणी चामान्यंच विशेषाश्च ये इतना विग्रह वाक्य कहलाएगा इसे विग्रह वाक्य कहा जाएगा पहले पद का दौन समास है उसमें प्रयुक्त शब्दों का अलग अलग करके प्रयोग करना संस्कृत में वो वाक्य हो जाएगा दो समास का विग्रह वाक्य द्रव्याणी चुनाश्च इनमें कुछ होते हैं पुलिंग शब्द कुछ होते हैं स्त्रीलिंग कुछ होते हैं नपुंसकलिंग तो द्रव्य शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए द्रव्याणी न है ना तो बहुवचन कर दिया द्रव्याणी च और चोड़ता जोड़ना पड़ता है उसमें दोन दो समाज के भी ग्रह वाक्य में द्रव्याणी च और गुण शब्द है पुलिंग इसलिए गुणाश्च चौबीस होने से बहुवचन और कर्म पाँच होते इसलिए कर्माणी च कर्मन शब्द नपुंसकलिंग च चे सामान्य दो प्रकार का है तो सामान्य सामान्य हो जाएगा द्विवचन ज्ञानम ज्ञाने इसे ज्ञाने के तरह सामान्य च और विशेषा तो ये बहुत होते हैं इसलिए बहुवचन पुलिंग पुल्लिंग है तो विशेषाश्च समय ही होता है इसलिए एक वचन समवायच्च ये राम के तरह रामस होता है ना तो रामच्च ऐसे समवायच्च और अभावचार है इसलिए बहुवचन करना अभावाच्च ये अभावाश्च्य यहाँ तक विग्रहवाक्य कहलाएगा च से लेकर के ये हैं विग्रह वाक्य है विग्रह और जब इन इतने इन वाक्यों का जो अर्थ निकलेगा वो उसी एक पद का अर्थ निकलेगा द्रव्याणीच का अर्थ है द्रव्य नव द्रव्य गुणास् का अर्थ है चौबीस गुण और कर्माणि का अर्थ निकलेगा पाँच कर्म सामान्य का निकलेगा दो प्रकार का सामान्य और ये विशेष असंख्य है विशेष आका निकलेगा और समवाय एक हैं और चार प्रकार का अभाव ये इस विग्रह वाक्य का जो अर्थ है वही शुरू वाला जो पद है कौन सा आपका द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभा इसमें और वो विग्रह वाक्य में क्या अंतर है उसमें अलग अलग पद हैं इसमें एक पद हुआ सब मिलकर के तो ये वृत्तियात्मक पद का विग्रह वाक्य कहलाएगा ओ नीचे वाला जो बताया और पदार्था ये भी एक वृत्मक पद है ना इसमें भी समास वृत्ति है समास भी कई प्रकार का होता है उसमें से पहले पद में तो हुआ द्वंद्व समास और अंतिम पद में है तीसरे पद में षष्टी तत्पुरुष समास पदान अर्था पदार्था ये पदार्था इस वृत्त्यात्मक पद का विग्रह वाक्य होगा पदा नाम अर्था पदार्थ यानी पदों के जो अर्थ हैं उनको पदार्थ कहा जाएगा तो जैसे द्रव्याणी एक पद है इसके अर्थ हैं पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि नौ वो भी पदार्थ है गुणा एक पद है उसके अर्थ हैं रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि चौबीस वो पदार्थ कहलाएंगे पद का अर्थ जो होता है उसे पदार्थ कहते हैं तो पदानाम शब्द से लीजिए ये जो नौ शब्द है क्या सात शब्द है ना द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाद अभाव और इन सात पदों के जो अलग अलग अर्थ हैं सात उन्हें पदार्थ कहा जाएगा पदानाम अर्था पदार्था ये विग्रह वाक्य हुआ पदार्था इस वृत्त्यात्मक पद का विग्रह के बाद होता है वाक्य योजना तो वाक्य योजना में केवल जो अध्यारित दो पद है ना उसमें से एवकार को सप्त शब्द के और पदार्थ के बीच में रख लो और संति पद को क्रियापद होने से सबसे अंत में रख लो तो निकलेगा अन्वय हो अन्वय होगा वाक्य योजना शब्द का अर्थ होता है अन्वय वो अन्वय होगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समय अभाव सप्त एव पदार्था सन्ती इसे वाक्य योजना कहा जाएगा ये संति क्रियापद आने से वाक्य बन गया ना ये पद समूह वाक्य कहलाएगा द्रव्य गुण कर्म से लेकर के संति तक जो पद समूह है एक तिगंत पद से युक्त पद समूह होने से वाक्य हुआ अब इसका हिंदी में अर्थ जो होगा वो वाक्य अर्थ कहलाएगा जो पदों का अर्थ था वो पद अर्थ कहलाएगा सप्त तो शब्द का तो अर्थ मालूम ही है सात ए व शब्द का अर्थ होता है उदाहरण सात ही ही एव का होता ही और एव का प्रयोग करने से अर्थ निकलेगा छ भी नहीं और आठ भी नहीं सात ही है ये एवकार अन्य का व्यावर्तक हो जाएगा ना सात पदार्थों से कम भी नहीं और सात पदार्थों से ज्यादा भी नहीं केवल सात ही पदार्थ हैं सप्त एव पदार्थ सी और वो सात पदार्थ कौन हैं तो ये पहला पदार्थ है द्रव्य दूसरा पदार्थ है गुण तीसरा पदार्थ है कर्म चौथा है सामान्य पांचवा है विशेष षष्ठ हैं समवा और सब सातवां है अभाव ये सात ही पदार्थ हैं, न कि न कि आठ। सात ही पदार्थ हैं किसमें तर्कशास्त्र में तर्कशास्त्र में, में सात ही पदार्थ हैं। ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा वाक्य अर्थ हुआ ये अब जो पदार्थ बताया गया ये द्रव्य कर्म सामान्य विषय समय अभावा सप्त संति सप्त सप्तः पदार्थ संति ये जो वाक्यार्थ वाक्य हैं इनमें से प्रत्येक पद का जो अर्थ बताया गया अलग अलग उस पर यदि कोई शंका हो वाक्यार्थ पर यदि कोई शंका हो तो उसका समाधान करना ये पंचम कृत्य कहा जाता है चार कृत्य संपन्न हुए ना तो किसी को कोई शंका है कि कौन से पद का इन इन पदों का यही अर्थ क्यों हुआ या वाक्य अर्थ जो बताया गया इस पर कोई शंका हो तो उसका समाधान करने का नाम होता है आक्षेप का समाधान वो कोई सामने वाला शंका करें उसका वक्ता को व्याख्यान करने वाले को उत्तर देना पड़ता है तो पंचम कृत्य अरे यदि शंका नहीं है तो आगे बढ़ना होता है विग्रह विग्रह शब्द का अर्थ है वृत्त्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य रूप पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाएगा ध्यान में आया लक्षण विग्रह का तो अब जिस वाक्य का व्याख्यान कर रहे हैं हम लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा सप्त पदार्था इस वाक्य का इस वाक्य में देखना पड़ेगा कि वृत्तिरूप पद कौन है उसे हम समझना पड़ेगा क्योंकि न्याय शास्त्र का अधिकारी कौन है बाल मंगलाचरण के श्लोक में बाल शब्द का प्रयोग किया ना तर्क संग्रह का अधिकारी है और बाल शब्द का अर्थ क्या निकला तो बताया था जिसने व्याकरण काव्य कोष का अध्ययन किया है और न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है न्याय शास्त्रोक्त पदार्थ को जानना चाहता है वो है तर्क संग्रह ग्रंथ के अध्ययन का अधिकारी तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है जिसने न्याय व्याकरण काव्य और कोष पढ़ा है न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है लेकिन न्याय शास्त्रोक्त तो पदार्थ को जानने की इच्छा रखता है समझना चाहता है कि न्याय शास्त्र में किसको बताया है कौन से पदार्थ हैं ये समझना चाहता है जो वो तर्क संग्रह का अधिकारी है तो इसका अर्थ निकला कि उसे व्याकरण पढ़ा हुआ होने से ये मालूम रहेगा कि तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट जी ने जिन वाक्यों का प्रयोग किया है उन वाक्यों में प्रयुक्त पद कौन सा वृत्यात्मक है कौन सा वृत्यात्मक नहीं है इसको समझने की योग्यता रहेगी उसके अंदर स्वयं अपने बुद्धि से समझेगा और वो कौन समझ सकता है व्याकरण व्याकरण कहते हैं जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं तो ये जो तीन पद हैं इनमें से वृत्त्यात्मक पद दो हैं ये लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके दिमाग में ठीक से बैठी हुई है समास प्रकरण जिसने पढ़ा हुआ है उसे बताए बिना ही समझ में आएगा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समय अभावा ये दोन दो समास हैं समासात्मक वृत्ति है और पदार्था इसमें षठी तत्पुरुष समास है तो ये जो वृत्यात्मक पद पकड़ में आ गया ना तो फिर उसके अर्थ को बताने वाला वाक्य वो भी ग्रह कहलाएगा वृत्ति शब्द का अर्थ होता है ऐसा एक पद जिसका अर्थ एक वाक्य बता सकता है एक वाक्य अर्थ को बताने वाला पद जिस पद के जो पद वाक्य अर्थ को बताने का सामर्थ्य रखता है वह पद वृत्ति कहलाएगा है एक ही पद लेकिन वाक्य के अर्थ को बताने का सामर्थ्य रखेगा वो है। वृत्ति है रूप पद कहलाएगा तो जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा अभावा ये एक पद है लेकिन ये उस वाक्य के अर्थ को बताता है जो हमने पहले शुरू में बताया द्रव्याणी चुनाश्च कर्माणी च सामान्य विशेषाश्च समय अभावाश्च ये पूरा वाक्य है इस वाक्य के अर्थ को बताने का सामर्थ्य ये एक पद रखता है उसे वृत्ति कहा जाएगा पद को और उस पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को वाक्यार्थ कहा जाएगा ये विग्रह का तो विग्रह के विषय में तो इतना ही संक्षेप में समझना पड़ेगा अभी तो इस है? पदार्थ में षष्टी तत्पुरुष समाज है पदा नाम अर्था पदार्थ पदों का जो अर्थ है उसे पदार्थ कहते हैं और पदार्थ प्रमेय को कहा जाएगा जैसे तर्क शब्द का अर्थ प्रमेय है ना और तर्क शब्द का ही अर्थ है ये द्रव्यादि सात पदार्थ तो न्याय शास्त्र के द्वारा जानने योग्य वस्तुएं वे पदार्थ कहलाएगी हाँ हाँ ये पदा नाम अर्थात ये एक वाक्य हुआ ना पदानाम अर्था और इस पदानाम अर्था इस वाक्य के अर्थ को बताने का सामर्थ्य रख रहा है पदार्थ शब्द इसलिए वो वृत्ति है और उसके अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह है और वाक्य योजना में दो पदों का आधार करके वाक्य योजना कर दी थी ना कि गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव सप्त पदार्थ है और इसका अर्थ निकलेगा गुण कर्म सामान्य विषय समवाय और अभाव यह सात ही तर्क शा, तर्कशास्त्रोक्त पदार्थ हैं न्यायशास्त्रोक्त पदार्थ हैं न छह हैं न आठ है नौ है दस है मात्र सात ही है सात ही पदार्थ न्याय शास्त्र में बताए गए हैं अब इसमें न्याय शास्त्र पढ़ा नहीं है जो वो तो आधिकारी है नहीं तो थोड़ा शंका की जा सकती है कि न्याय में तो सोलह पदार्थ बताए गए हैं यहाँ बता रहे है सप्तव पदार्थ वो तो कणाद ऋषि का जो वैशेषिक दर्शन है उसमें सात पदार्थ बताए गए हैं जो यहाँ बताए हैं ये कणाद ऋषि जी के द्वारा रचित जो वैशेषिक नाम का दर्शन है छह आस्तिक दर्शनों में पहला दर्शन वो उसमें सात पदार्थ बताए गए हैं और गौतम ऋषि का है न्याय दर्शन जो छह दर्शन आस्तिक है ना छह आस्तिक दर्शनों में कौन कौन है पहला है वैशेषिक दूसरा है न्याय तीसरा है सांख्य चौथा योग और पांचवा पूर्व मीमांसा और सष्ट उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्मसूत्र ये आस्तिक छः दर्शन कहलाते हैं और नास्तिक छः दर्शन है वो कौन से हैं चार वाक जैन और चार प्रकार के बौद्ध के दर्शन चार हैं सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार और माध्यमिक के द्वारा रचित दर्शन बुद्ध के ही अवान्तर चार वेद है वो नास्तिक कहलाते हैं यानी वेद को प्रमाण न मानने के कारण नास्तिक और ये लोग वेद को प्रमाण मानते हैं लेकिन इनमें भी जो आस्तिक छह दर्शनों में से पूर्ण वैदिक दर्शन एक ही है पूर्ण वैदिक दर्शन वेदांत और पांच वैदिक दर्शन हैं उनमें आंशिक वैदिकता आंशिक अवैदिकता है सारी की सारी वेदों की बातें जैसी कि तैसी स्वीकार नहीं करते कुछ अपनी मान्यताओं को भी रखते हैं अलग अलग और जितने अंश में वेदों की अवहेलना करते हैं उतने अंश में वे अवैदिक हैं तो वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ हैं, न्याय दर्शन में तो सोलह पदार्थ हैं, तो एवकार से क्या बताया गया कि सात ही पदार्थ हैं, न छह हैं न सात से न न्यून है न सात से अधिक है तो न्याय में तो सोलह पदार्थ बताए गए ना डबल से भी एक अधिक है दो अधिक है सात का डबल तो चौदह होगा और उनके यहां तो सोलह है तो आप कैसे कहते हैं ये ओकार जोड़ करके कि सात ही पदार्थ है ये आक्षेप हो सकता है ना इसका क्या उत्तर होगा तो उसका उत्तर ये होगा कि ये जो छह दर्शन है ना आस्तिक इनमें आपस में कुछ कुछ समानताएं हैं कुछ कुछ समानताएं होने से दो दो की एक एक जोड़ी करता है, तो तीन जोड़ी बन जाती है मिथुन बन जाते हैं वैशेषिक और न्याय इन दोनों की बहुत सी मान्यताएं एक जैसी है तो वैशेषिकों ने जो सात पदार्थ बताए हैं न्याय शास्त्र में आए हुए सोलह पदार्थों का इन साथ में ही अंतर्भाव होता है ऐसा वैशेषिकों ने कहा है और न्यायिकों ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी है न्यायिक भी मानते हैं कि हमारे जो सोलह पदार्थ हैं वैशेषिकों के सात पदार्थ के ही अंतर्गत आ जाते हैं अंतर्भाव उसमें हो जाता है वो विरोध नहीं करते उनके सोलह पदार्थों का इन सात पदार्थों में ही अंतर्भाव जब ऐसे करते हैं तो कहते स्वीकार है, है। कहीं एक पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बनती है ना तो फिर कहीं अपने कुछ कुछ सिद्धांतों को समाविष्ट कर देते हैं ना हमारा ये जो विचार विचार जहाँ जहाँ अलग अलग थे मिला लेते हैं ऐसे ही वैशेषिकों के सात पदार्थों में न्यायिकों के सोलह पदार्थों का समावेश वैशेषिकों को स्वीकार है न्यायिकों को स्वीकार है विरोध नहीं करते हुए इसलिए साथ ही वैशेषिकों के दृष्टि से ये वकार जोड़ा है कि सात ही है और इन साथ में ही कहते हमारे सोलह पदार्थ आ जाते हैं ऐसे जो भी जगत में जो भी कुछ देखो ये साथ में ही अंतर्भूत हो जाएगा नहीं तो जगत में तो करोड़ों भेद किए जा सकते हैं हो सकते हैं कि नहीं लेकिन उनका अंतर्भाव इन उन पांचों में ही होगा सातों में ही होगा अलग अलग नहीं रहेगा ये यहां पर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समयाभावा सप्त तो पदार्था इससे बताया गया है बाकी की चर्चा हम लोग ये हुआ पदार्थ का उद्देश्य पदार्थ का नाम मात्र से परिचय उद्देश का उद्देश्य ग्रंथ आएगा ऐसे प्रत्येक का उद्देश्य ग्रंथ आएगा और फिर लक्षण ग्रंथ भी आएगा वो सब बताया जाएगा तो कल द्रव्य उद्देश्य से प्रारंभ करेंगे